संवी संवी के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि से श्रब्ध संसार में महाभारत कथा की जानकारी अलग अलग, अलग भागों में प्रस्तुत की जा रही है। दसवीं दिन के युद्ध में पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण चलाए शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्षस्थल स्थल बीन डाला किंतु पितामह ने शिखंडी के बाणों का प्रत्युतर नहीं दिया अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं तो उसने अपने मन को कड़ा करके तीखे बाणों से उन्हें बिंधना शुरू किया भीष्म का सारा शरीर तीखे बाणों से बिंध गया फिर भी उनका मुख मलिन नहीं हुआ भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया उस शक्ति अस्त्र को अर्जुन, अर्जुन ने तीन बाणों से काट गिराया अर्जुन, अर्जुन ने इतने बाण चलाए कि भीष्म के शरीर पर उंगली रखने की भी जगह नहीं बची थी ऐसी अवस्था में से सिर के बल गिरे किंतु उनका शरीर भूमि से नहीं लगा शरीर में लगे हुए बाण एक तरफ से घुस दूसरी तरफ निकल गए भीष्म का शरीर उन तीरों के सहारे ही ऊपर उठा रहा उन्होंने अर्जुन से कहा बेटा मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं होने के कारण वह लटक रहा है अतः कोई सहारा लगा दो ष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तरकस से तीन तेज बाण निकाले और पितामह का सिर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया राजाओं से बोले हे राजा गण अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हुआ हुआ अभी, अभी मेरा शरीर त्यागने का उचित समय नहीं हुआ है सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यही और इसी तरह पड़ा रहूंगा। आप लोगों में से जो भी जीवित बचे वे आकर मुझे देख जाएं। इसके बाद पिता मह ने अर्जुन से कहा बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है प्यास भी लगी है अतः मुझे पानी पिलाओ अर्जुन ने तुरंत बाण धरती पर बड़े जोर से मारा जो सीधा पाताल में जा लगा इसी क्षण जल का सोसा फूट निकला उस अमृत समान मधुर तथा शीतल जल को पीकर कर भीष्म अपनी प्यास बुझाई कर्ण को जब पता चला कि पितामह घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े हैं, तो वह उनके पास गया कर्ण से बोले बेटा तुम कुंती के पुत्र हो सूर्य पुत्र तुम्हारी दानवीरता तथा शुष्णता से मैं भली भाती परिचित हूँ तुम पांडवों में जैष्ठ हो अतः तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पांडवों से मित्रता कर लो मेरी इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे वैर भाव का भी आज ही अंत हो जाए यह सुनकर कर्ण नम्रता पूर्वक बोला मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहकर ही युद्ध करूँगा इसके लिए आप मुझे क्षमा करें भीष्म ने कर्ण की बातों को ध्यान से सुना और कहा जैसी तुम्हारी इच्छा हो वही करो भीष्म से आशीष पाकर कर्ण बहुत खुश हुआ और रथ पर सवार होकर पहुंच गया युद्ध क्षेत्र में कर्ण को देखकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ पितामह के बाद द्रोणाचार्य को कौरवो ने सेनापति बनाया द्रोणाचार्य सातिकी भीम अर्जुन दृष्टि अभिमन्यु काशीराज इत्यादि से स्वयं युद्ध करने लगते थे। दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर बोला युधिष्ठिर को आप जीवित पकड़कर हमारे हवाले कर दीजिए यही उत्तम होगा दुर्योधन जानता था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं होगा फिर भी अगर युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध शीघ्र ही बंद हो जाएगा और जीत कौरवों की होगी द्रोणाचार्य को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता चला तो वे उदास हो गए दुर्योधन के प्रति उनके मन में घृणा पैदा हो गई। मन ही मन वे खुश भी हुए कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का बहाना मिल गया इधर पांडवों को जब द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा के बारे में पता चला तो वे डर गए लाख प्रयत्न के बावजूद पांडव द्रोण को रोक नहीं पाए और युधिष्ठिर पकड़ लिए गए युधिष्ठिर के पकड़े जाने की चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा इतने में अर्जुन के बाणों से सारे मैदान में अंधकार छा गया और युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का प्रयत्न विफल हो गया शाम होते होते उस दिन का युद्ध बंद हो गया पांडव सेना के वीर शाम से अपने अपने, अपने शिविर को लौट चले इस प्रकार ग्यारहवे दिन का युद्ध समाप्त हुआ बारहवें दिन युधिष्ठिर को पकड़ने की योजना के तहत अर्जुन को दूर ले जाने का निर्णय किया गया अतः अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा गया और लड़ते लड़ते युधिष्ठिर से दूर ले जाया गया आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार कोशिश की किंतु वे असफल रहे भगदत्त के हाथी ने भीम सेन को मार दिया इस अफवाह को सुनकर युधिष्ठिर घबरा गए और अपने वीरों को आदेश दिया कि भगदत्त पर हमला कर दो हाथी पर सवार भगदत्त कृष्ण और अर्जुन पर बाण वर्षा करने लगे अर्जुन के बाणों से भगदत का धनुष टूट गया और अर्जुन ने उसके मर्म स्थानों पर बाण चलाकर उन्हें छेद डाला फिर अर्जुन के तेज बाणों से भगदत की आंखों के ऊपर बंधी रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी इससे उसकी आंखें बंद हो गयी कुछ ही देर बाद अर्जुन ने बाण से उसकी छाती छेद डाला भगदत को गिरते देखकर कर कौरव सेना भयभीत होकर तितर बितर होने लगी इधर शकुनी के दो भाई वृक्ष और अचक जम कर लड़ते रहे अर्जुन ने उन दोनों के रथों का पहिया तहस नहस कर दिया और उसकी सेना पर भयंकर बाण वर्षा की, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। अपने वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी के क्रोध की सीमा न रही उसने युद्ध शुरू कर दिया अंत में शकुनी अर्जुन के बाणों से ऐसा आहत हुआ कि युद्ध क्षेत्र छोड़कर हट गया इसके बाद पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी जिससे असंख्य वीर मारे गए खून की नदिया बहने लगी थोड़ी देर के बाद सूर्यास्त हुआ और युद्ध समाप्त होकर दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट गयी इस तरह से 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ 13वें दिन के युद्ध में त्रिगर्तों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा अर्जुन उनके साथ युद्ध करते हुए दक्षिण की ओर चले गए दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर युधिष्ठिर पर आक्रमण कर दिया उनके आक्रमण को रोकने के लिए पांडवों की ओर से भीम सात चेकीतान दृष्ट दुम कुंती भोज उत्मोजा विराट राज वीर कैकई इत्यादि सभी महारथी प्रयासरत थे किंतु आचार्य द्रोण का वेग रुक ही नहीं रहा था यह देखकर सभी महारथी चिंता में पड़ गए अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु अपनी रण कुशलता और शुरू के लिए प्रसिद्ध था लोग उसको कृष्ण एवं अर्जुन के समान समझते थे युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाकर कहा बेटा द्रोण द्वारा रचे गए चक्रव्यूह को तोड़ना मेरे किसी भी वीर से संभव नहीं हो सकता अकेले तुम ही हो जो द्रोण के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो यह सुनकर अभिमन्यु बोला महाराज इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यू से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है युधिष्ठिर ने कहा बेटा व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो फिर हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीम ने कहा एक बार तुमने व्यूह तोड़ दिया तो फिर यह निश्चित है कि हम सब कौरव सेना को तहस नहस कर डालेंगे अभिमन्यु ने अपने सारथी सुमित्र से कहा जिधर द्रोणाचार्य के रथ का ध्वज है उसी ओर हमें ले चलो पांडव वीर भी उसके पीछे पीछे चले द्रोण द्वारा बनाए गए व्यू को तोड़कर अभिमन्यु व्यू के अंदर प्रवेश कर गया और जो भी सामने आया वह उस बाल वीर के बाणों की मार से मारा गया उधर पांडव भी व्यू के अंदर प्रवेश करना चाहते थे किंतु धृतराष्ट्र का दामाद जयद्रथ अपनी कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यू की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना देता था जिससे पांडव बाहर ही रह गए अकेला अभिमन्यु व्यू के अंदर कौरव की सेना को तहस नहस करता रहा उसके हाथों दुर्योधन का एक वीर पुत्र लक्ष्मण भी मारा गया अपने पुत्र को मरते देख दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने आदेश दिया अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो। तुरंत त्रोण अश्वत्थामा बृहदबल कृतवर्मा आदि छह महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया कर्ण ने उसके घोड़े की रास काट डाली और पीछे से वार किया जिससे अभिमन्यु के सारथी और घोड़े मारे गए उसका धनुष कट गया वह टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में लेकर घुमाता रहा तब तक सारी कौरव सेना उस पर टूट पड़ी दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर टूट पड़ा दोनों में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें अभिमन्यु मारा गया सन का संहार करके अर्जुन और कृष्ण शिविर की ओर लौट रहे थे तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण ऐसी कहा कि मेरा मन घबराया हुआ है मैं भ्रांत हो रहा हूँ सभी भाई कुशल से तो हैं। आज अभिमन्यु मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है शिविर में पहुँच अभिमन्यु की मृत्यु की खबर सुनकर अर्जुन रोने लगे श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया युधिष्ठिर ने घटनाक्रम सुनाते हुए अर्जुन को बताया कि जयदरथ के कारण अभिमन्यु मारा गया यह सुनकर अर्जुन ने प्रण किया की कि कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा यह कह कहकर अर्जुन ने गांडी पर जोर से टंकार की अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ डर कर अपने देश चले जाना चाहता था किंतु दुर्योधन ने उसे समझाकर भरोसा दिलाया अगले दिन के युद्ध में जयद्रथ को युद्ध के मैदान से 12 मील की दूरी पर सेना एवं रक्षकों के साथ रखा गया उसकी रक्षा में भूश्रवा कर्ण अश्वत्थामा शल्य वृष आदि महारथी खड़े थे अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़े कृत वर्मा और सुदक्षिण पर एक ही साथ हमला करके उनको परास्त कर वह श्रता पर टूट पड़े दोनों में भीषण संग्राम हुआ जिसमें श्रता के घोड़े मारे गए तब उसने गदा उठाकर कर श्री कृष्ण आरोप प्रहार किया निःशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले कृष्ण पर फेंकी गई गदा से स्वयं श्रतायुद्ध की मृत्यु हो गयी राज अर्जुन के हाथों मारा गया इस प्रकार अर्जुन अपना कांडेव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ आगे बढ़ता गया जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था जयद्रथ की रक्षा में लगे आठ महारथी अर्जुन का मुकाबला करने लगे महाभारत की आगे की कथा आप भाग ग्यारह में सुन सकते हैं